यो ब्रह्म विदधा पूर्व यो वै वेद प्रनोति तस्म तंग देंत्मुद्धि प्रकाश मुुर वै शह प्रपद्ये अखंडमंडलाकारु नम नमः से ज्ञानान्जन मिलितं येन जनशलाकूरोमील ये तस्गुरवे नम केवलं परमशुखदान मूर्ति द्वंद्वातीत गगन एकं तत्वशाद्यक विमलमचलं सर्वधसाक्षीभूत त्रिगुणरहितं भावातीतंत्रिगुणर सद्गुं तमाह शहनावतु शहनौन तो सहवीय तेजस्वीधस्तु मा विषाहे ओं शाति शाति शांति हरि ओ कल हम लोगों ने देखा कि जिनके अंदर विवेक और वैराग्य हो वे प्रे की अपेक्षा श्रेय का चयन करते हैं श्रेय मार्ग पर चलते हैं और श्रेय मार्ग, मार्ग पर चलते हुए ज्ञान की प्राप्ति करते हैं क्योंकि अज्ञान ही हमारे जीवन में हमारे सारे अनर्थों हमारे सारे दुखों का कारण है क्योंकि वह हमारे स्वरूप को ढक देता है और एक अज्ञानी किस तरह दूसरे अज्ञानी को अंधा दूसरे अंधे को जैसे गड्ढे में ले जाता है वैसे ले जाता है इन सब बातों के संबंध में हमने चर्चा की तो ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो यह बहुत ही दुर्लभ है आचार्य भी नहीं मिलते हैं सदगुरु की आवश्यकता है और शिष्य के अंदर भी योग्यता चाहिए तभी ज्ञान की प्राप्ति होती है शिष्य के अंदर चार प्रकार के गुण कल मैंने संक्षेप में बताया था नित्या वस्तु विवेक यहा मूत्र फलभोगपत्ति और मुक्षार गुण चाहिए यहाँ पर ज्ञान की जो दुर्लभता है उसके बारे में यमराज बोलते हैं नचिकेता से श्रवण आया बहु भी यो न लभ्य श्रृणवंतो भी बहवो यंग न विदु आश्चर्यो वक्ता कुशलोत्सल आश्चर्य ज्ञाता कुशला अनुशिष्ट है यह जो ज्ञान है ज्ञान का मतलब आत्मज्ञान आत्मा संबंधी ज्ञान यह सुनने के लिए नहीं मिलता है बहुत से लोगों को यह सुनने के लिए मिलता ही नहीं है श्रृणबंध तो अपी बहुव यंग नीदु जो लोग सुनते हैं वे लोग सुनकर भी इसकी धारणा नहीं कर पाते हैं आत्मा को जान नहीं पाते हैं केवल सुनने से नहीं होता है धारणा करनी चाहिए श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि नीची जमीन पर जल रुकता है ऊंची और पथरीली जमीन पर जल नहीं रुकता है तो यो, योग्य पात्र है उसी को धारणा होती है बाकी लोग सुनते तो जरूर हैं लेकिन इस कान से सुने उस कान से निकल गया या ऊपर सर के ऊपर से ही निकल गया सुनने से भी लाभ नहीं होता है इसलिए बोलते हैं एक तो सुनने के लिए मिलता नहीं है और सुनने पर भी धारणा नहीं होती है तो कैसा वक्ता और कैसा श्रोता चाहिए बोलते हैं आश्चर्य वक्ता कुशलोष से लब जैसे वक्ता आचार्य बहुत ही आश्चर्यमय माने योग्य होना चाहिए उत्कृष्ट होना चाहिए उसी तरह लब्धा इस ज्ञान को धारण करने वाला जो शिष्य है वह भी बहुत ही उत्तम कोटि का होना चाहिए आश्चर्य जो ज्ञाता कुशल अनुसिष्ट है जो आचार्य हैं जो इस विद्या को जानते हैं वे मानो आश्चर्य के रूप में दुर्लभ और जो जिनको उपदेश दिया जाता है वह भी कुशल होना चाहिए योग्य होना चाहिए और बताते हैं कि यह ज्ञान यह हमारी साधारण बुद्धि के द्वारा हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते हमारे पास साधारण बुद्धि है उस बुद्धि से इस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी नहीं सातर्क मति राहप ने या प्रोक्ता अन्येन एवं सुविज्ञान आय पृष्ठ यह जो ज्ञान है यह जो आत्मबुद्धि है यह साधारण तर्क के द्वारा साधारण बुद्धि के द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं है कैसे इसकी प्राप्ति होगी प्रोक्ता अन्येन एवं सुविज्ञान यदि योग्य आचार्य उपदेश करें तभी इस ज्ञान की प्राप्ति होगी हम सोचते हैं कि खुद अपना तर्क विचार करके किताब पढ़कर के इस ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा आचार्य के मुंह से श्रीमुख से सुनना होगा तभी इस आत्मज्ञान का जो दुर्लभ उसकी धारणा होती है अब यहां प्रश्न है कि हम साधारण बुद्धि से तर्क वितर्क से आत्मज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं कर सकते हमारे पास दो प्रकार के अज्ञान हैं। एक है अपने स्वरूप के संबंध में अज्ञान हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं यह अज्ञान हमारे पास है और दूसरा अज्ञान जगत के संबंध में इस जगत में बहुत सारी वस्तुएं हैं सबको हम जानते हैं क्या नहीं जानते हैं कुछ चीजों को हम जानते हैं अधिकांश चीजों के बारे में नहीं जानते हैं तो जगत के बारे में अज्ञान और अपने बारे में अज्ञान तो एक अज्ञान को बोलते हैं सब्जेक्टिव इग्नोरेंस अपने बारे में अज्ञान और जगत के बारे में जो अज्ञान है वह ऑब्जेक्टिव इग्नोरेंस दो प्रकार का इग्नोरेंस हो गया तो अपने बारे में जो इग्नोरेंस है उसको बोलते हैं मूल अविद्या वही से स्टार्ट होता है इसलिए मूल है कॉजल इग्नोरेंस वो है सब्जेक्टिव इग्नोरेंस उसके बाद है संसार के ऑब्जेक्ट के बारे में इग्नोरेंस वह है ऑब्जेक्टिव इग्नोरेंस इसको बोलते हैं तुला विद्या तुला अविद्या एक मूला अविद्या और एक तुला अविद्या यह संसार जो इफेक्ट है जैसे एक कॉटन होता है कपास होता है उसको तुला बोलते हैं वह सीड से जब कपास का पेड़ होता है तो सीड का इफेक्ट होता है उसी तरह मानो ये जगत संसार हमारा जो मूल अविद्या है उसका इफेक्ट है तुला है जैसे कॉटन का वृक्ष कार्य है तो यह कार्य रूप जगत के संबंध में जो अज्ञान है उस अज्ञान को बोलते हैं तुला अविद्या तो मूला अविद्या है ओरिजिनल इग्नोरेंस कॉजल इग्नोरेंस सब्जेक्टिव इग्नोरेंस और तुला अविद्या है ऑब्जेक्टिव इग्नोरेंस जगत के बारे में इंपेरिकल so इग्नोरेंस हम जब स्कूल कॉलेजों में पढ़ने जाते हैं ज्ञान प्राप्त करते हैं या किसी से सुनते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्ति होती है वह हमारे तुला विद्या को दूर करता है हमारा ऑब्जेक्ट बाहरी ऑब्जेक्ट के संबंध में जो हमारा इग्नोरेंस है उसको दूर करता है लेकिन सब्जेक्टिव इग्नोरेंस दूर नहीं होता है ऑब्जेक्टिव इग्नोरेंस दूर करने के लिए क्या साधन है हमारे पास हमारे पास इंद्रियां हैं। इंद्रियों के माध्यम से हम लोग ऑब्जेक्टिव इग्नोरेंस को दूर करते हैं ज्ञान प्राप्त करते हैं जगत के बारे में कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं इंद्रियों के द्वारा करते हैं हमारे पांच इंद्रिया है ज्ञानेन्द्रिया पांच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम लोग सुनते हैं देखते हैं सुनते हैं स्पर्श करते हैं स्वाद लेते हैं जो कुछ भी करते हैं जगत के बारे में अपने इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करके अपने तुला अविद्या को दूर करते हैं लेकिन जो मूल अविद्या है वह तो ब्रह्म के संबंध में वह है आत्मा के संबंध में ब्रह्म और आत्मा को हम कभी अपनी इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते हैं तो जब जान नहीं सकते हैं तो मूला विद्या है जो सब्जेक्टिव इग्नोरेंस है वो इंद्रियों के द्वारा दूर नहीं हो सकता और हमारी जो बुद्धि है हम जो तर्क वितर्क करते हैं वो ऑब्जेक्टिव जो नॉलेज हमारे पास है जगत के बारे में जो ज्ञान है उसकी सहायता से करते हैं और आत्मा ब्रह्म तो उससे बहुत दूर है इंद्रियों के ज्ञान से उनका कुछ लेना देना है नहीं तो बाहरी जगत का ज्ञान की सहायता से तर्क वितर्क जितना भी, भी करें जो बाहरी जगत इंद्रिय जगत इंद्रिय की पहुंच जहां तक है उसके जो परे आत्मा है उसके बारे में कैसे समझेंगे उसका ज्ञान कैसे होगा नहीं होगा तो उसका ज्ञान कैसे होता है गुरु के पास जाकर के सुनना है गुरु के निर्देश अनुसार साधना करती है करनी है, श्रवण मनन निधि बोलते हैं, और यह सब करने के बाद आपके मन की शुद्धि होगी और शुद्धि होने के बाद आपको मानो सिक्स्थ सेंस मिलेगा पांच इंद्रिय के अलावा छठा इंद्रिय मिलेगा वह है दिव्य नेत्र अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण दिव्य नेत्र देखते हैं दिव्यं ददा तेज चक्षु पश्चिम योग तो दिव्य नेत्र प्रदान करते हैं उस नेत्र के द्वारा ईश्वर का स्वरूप दर्शन होता है तो आपके जीवन में भी जब दिव्य नेत्र आएगा डिवाइन आय आए आएगा गुरु कृपा से तभी आप आत्मा परमात्मा को जान सकते हैं आपकी जो मूल अविद्या है जल इग्नोरेंस है आपके स्वरूप के संबंध में जो अज्ञान है वह अज्ञान तभी दूर हो सकता है इसीलिए इस ब्रह्म में कभी नहीं रहना चाहिए कि इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान और बुद्धि के आधार पर जो इंद्रिय के अतीत ब्रह्म है आत्मा है उसको हम लोग कभी भी जान पाएंगे इम्पॉसिबल तर्क विचर्क करते हैं विचार करते हैं लेकिन कि, कि, कितना भी आप छटपट उसके रेंज के बाहर है इसीलिए जानना मुश्किल है इसलिए यहां बोलते हैं प्रोक्ता अन्यन अन्य दूसरे के माने आचार्य के द्वारा ही प्रोक्ता अन्यन एवं सुविज्ञान उस उसके बाद ही अच्छी तरह उसको जान सकते हैं हे पृष्ठ माने हे प्रिय नचकेता तो इस बात को अच्छी तरह से हम लोग को समझना है अब बोलते हैं कि आत्मज्ञान का क्या फल है और आत्मा कहा अवस्थित है निर्देश करते हैं संकेत किया जाता है तंग दूरदर्शन गुढ़म अनुप्रविष्टंग गुहा तंगरिष्ट पुराणम अध्यात्म योगाधिगमे न देव मधीरो हर्ष को जहाती तंग दूरदर्शन आत्मान उस कठिनाई से दिखाई देने वाले आत्मा गुढ़म अनुप्रविष्टम तो गुढ़ अनुप्रविष्टम का मतलब है बहुत ही गहन प्रदेश में प्रविष्ट है गुढ़म बहुत ही अंदर है यह आत्मा नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं गुहा हितंग गुहा में अवस्थित है केव में यह गुहा क्या है हमारी बुद्धि बुद्धि रूपी गुहा में अवस्थित है आत्मा और उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन बाद में मैं करूंगा उसके बाद नेक्स्ट वर्ड यूज करते हैं गहवरेस्टंग पुराणम हमारी बुद्धि रूपी गुहा में अवस्थित है तो फिर अपनी बुद्धि से हम लोग क्यों नहीं जान पाते हैं यह प्रश्न आएगा यदि यह आत्मा हमारी बुद्धि में अवस्थित है तो हम अपनी बुद्धि के द्वारा तो जान पाते हैं? नहीं जान पाते हैं तो यहां पर बोलते हैं गुहा में अवस्थित है लेकिन गुहा के बहुत नीचे है उस गुहा में भी लेयर्स है उस लेर में एकदम बॉटम लेयर में है और ऊपरी लेयर है क्या है हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं हमारी बुद्धि के अंदर कितने सारे डिजायर्स सा हैं? ये सारी अशुद्धियां मानो आत्मा को ढक करके रख के आत्मा इज एट द दॉटम लेयर उसके बाद लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर, लेयर कितने लेयर है अशुद्धियों की उस ढेर के नीचे आत्मा मानो दबी पड़ी है सबसे नीचे इसलिए बोलते गहवर स्टम गहवर स्टम्भ माना सबसे नीचे या आत्मा अवस्थित है तो कैसे देखेंगे पहले है अशुद्धियों को दूर करना है हमारे बुद्धि के अंदर मन के अंदर जो अशुद्धियां हैं जो कामनाएं हैं वासनाएं हैं जगत के लिए उसको धीरे धीरे लेअर बाय लेयर लेयर बाय लेयर उसको हटाना है जब हटाने के बाद मन शुद्ध हो गया बुद्धि शुद्ध हो गई तो स्वयं प्रकाश आत्मा ज्योतिर्मय आत्मा खुद प्रकाशित हो जाएगी उसको अलग से कहीं से प्रकाश ला करके देखने की जरूरत नहीं होगी चूंकि आत्मा ज्योति स्वरूप है स्वयं प्रकाश स्वरूप है देख नहीं देख रहे हैं उसका कारण है कि उसके ऊपर आवरण पड़ गया है हमारे कामनाओं वासनाओं की अशुद्धियां पड़ी हुई है इसीलिए हम लोग आत्मा की अनुभूति नहीं कर रहे हैं तो साधना का प्रयोजन क्या है इन अशुद्धियों को दूर करना अशुद्धियां जब चली जाएंगी तो आत्मा खुद प्रकाशित हो जाएंगे हमारे समक्ष श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे शुद्ध बुद्धि और शुद्ध आत्मा एक है एक माने यदि बुद्धि शुद्ध हो गई फिर आत्मा को दर्शन करने के लिए और कुछ बचा नहीं शुद्ध बुद्धि में आत्मा प्रकाशित हो जाती है तो यही कार्य साधकों को करना है लेकिन यह कैसे होगा अध्यात्म योगाधि गा अध्यात्म योग की सहायता से अध्यात्म योग के अवलंबन से यह देवंग मतवा उस आत्मदेव को जानना है अध्यात्म योग क्या है कल मैंने कहा था सठ संपत्ति की बारे, के बारे में नित्यानित्य वस्तुभे हामोत्र फलभोगदम आदि षट संपत्ति सट संपत्ति में है सम दम उपरती प्रतीक्षा श्रद्धा और समाधानम समाधानम का अर्थ है मन को एकाग्र करना आत्मा के ऊपर तो अध्यात्म यहां बोलते हैं अध्यात्म योग मन को आत्मा के ऊपर कंसंट्रेट करने का जो यो योग है वही अध्यात्म योग हमारा मन बाहरी वस्तुओं में जगत में बिखरा हुआ है वहां से मन को समेट करके उसको बोलते हैं प्रत्याहार यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि अष्टांग योग में पतंजलि योग में आप लोग पढ़ते होंगे तो यम नियम वह समम यम नियम के बाद प्रत्याहार प्रत्याहार आशन के बाद प्रत्याहार प्रत्याहार के मन में अपने मन को जो जगत में बिखरा हुआ है नाना वस्तुओं में बिखरा हुआ है इधर उधर भाग रहा है उस मन को बाहरी वस्तुओं से लौटा करके प्रत्याहार के बाद धारणा आत्मा पर अवस्थित करना है ध्यान करना है कंसंट्रेट करना है और जब कंसंट्रेशन जिसे बढ़ते जाएगा बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आएगा जो कंसंट्रेशन की पराकाष्ठा हो जाएगी वह समाधि है और समाधि में आत्मा स्वयं प्रकाश आत्मा आपके समक्ष प्रकाशित हो जाएंगे बुद्धि में तो यह है उस बुद्धि में बुद्धि उसमें अलग नहीं रह जाती है समाधि की अवस्था में बोलते हैं त्रिपुटी लय जब तक आप ध्यान कर रहे हैं तब तक हमें बोध रहता है कि मैं ध्यान करने वाला हूं ईश्वर का ध्यान कर रहा हूं तो यहां ध्यान करने वाला और ध्यान का विषय ईश्वर और बीच में है ध्यान क्रिया एक्शन तो तीन चीज है कि नहीं मैं ध्यान करने वाला ईश्वर जिनका ध्यान कर रहा हूं और बीच में क्रिया है ध्यान का तो प्रारंभ में इन तीनों का बोध हमें रहता है अपना भी बोध रहता है जिनके बारे में ध्यान कर रहे हैं उनका भी बोध रहता है अब मैं ध्यान कर रहा हूँ ध्यान का भी बोध रहता है लेकिन जैसे जैसे आप ध्यान में प्रगति करेंगे धीरे धीरे यह बोध नजदीक आता जाएगा ध्याता जो है देह के पास जाता है पहले प्रारंभ में ध्याता मानो ध्याता जो ध्यान करने वाला वह दूर है ध्य वस्तु दूर है लेकिन ध्यान करते करते दोनों पास आते हैं धीरे धीरे धीरे धीरे क्लोज मोर क्लोज क्लोजर एंड क्लोजर आते आते आते आते ध्याता और जो धे मर्ज कर जाता है मर्ज कर जाता है एक हो जाता है जो तीन था तीनों एक हो गया त्रिपुटी का लय बोलते हैं उस समय आपको ख्याल नहीं रहेगा कि मैं ध्यान कर रहा हूँ ये और श्री रामकृष्ण देव का ध्यान कर रहा हूं बीच में ध्यान की क्रिया है यह सब बोध खत्म हो जाएगा और आप इष्टमय हो जाएंगे आपका इष्ट से अलग अस्तुत्व तो नहीं रहेगा आप मर्ज कर जाएंगे इष्ट में तो यह है त्रिपुटि का लय एक साथ हो जाता है वह अवस्था समाधि की है समाधि में त्रिपुटि का लय हो जाता है एक हो जाता है ध्याता देव वस्तु के साथ अब ईश्वर के साथ एक हो जाएंगे उस समय अनुभूति होती है आत्मानुभूति उसके पहले तक नहीं तो यहाँ अध्यात्म योग है चिंतन करेंगे ध्यान करेंगे करते करते करते देवंग मत्वा उस देव को जान जाएंगे और जब वह अवस्था हो जाएगी तो हर्ष शोक जहाती फिर आपके जीवन में यह जो सुख दुख है हर्ष शोक है यह नहीं रहेगा आनंद ही आनंद परम आनंद की प्राप्ति होती है तो यशमिन काले बोलते हैं उपनिषद में जिस समय जगत के सारे भूत सर्वाणी भूतानि आत्म भूत तत्र को मोह को शोक एकत्व अनुप्यत सब में एक देखता है आत्मा छोड़ करके नाना जो अभी देख रहे हैं वह सब नहीं दिखाई देता है और जब एक देखते हैं हमारे जीवन में शोक और मोह क्यों आता है संसारी किसी वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति है और वह वस्तु हमसे यदि पृथक हो जाती है अलग हो जाती है तो हमारे जीवन में शोक आता है वियोग के कारण आता है कि नहीं उस वस्तु को हम अपने से पृथक रखे हैं उसका वियोग हो जाता है लेकिन जब आत्मानुभूति होती है तब तो क्या होता है संपूर्ण जगत में हम एक ही आत्मा को देखते हैं सबके भीतर चाहे देखो जल में चाहे देखो थल में चाहे निहारो नील गगन में भगवान समाये संसार में तो सब जगह ईश्वर को देखेंगे तो फिर किससे मिलना और किससे बिछुरना मिलना बिछूरना खत्म हो जाता है फिर हर उसमें शोक का कोई स्थान नहीं रह जाता है अब है क्या यही अवस्था हमें प्राप्त करनी है अब नचिकेता यह जो आत्मा है शरीर मन बुद्धि से परे समस्त जगत से पृथक जो आत्मा है उसके बारे में ज्ञान देने के लिए यमराज को बोलते हैं अभी तो भी यमराज बता रहे थे या दूर है ऐसा वैसा लेकिन बोलते हैं कोई डायरेक्ट उपदेश कीजिए हमको अभी अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्मा अन्यत्र कृतक अकृतात अन्यत्र भूतात च भव्यासी तद सीधा बोलते हैं अभी इधर उधर की बातें छोड़ दीजिए अब सीधा आत्मज्ञान मुझे बताइए जो धर्म से भी अलग है अधर्म से भी अलग है कृत से भी अलग है अकृत से भी अलग है भूत से भी अलग है भविष्यत से भी अलग है जो आत्मा उसका उपदेश मुझे कीजिए धर्म से अलग माने शास्त्रीय विधान शास्त्र के आधार पर हम लोग कर्म करते हैं इस शास्त्रीय कर्म के द्वारा स्वर्ग आदि सुख की प्राप्ति होगी इस संसार में भी सुख की प्राप्ति होगी लेकिन आत्म प्राप्ति नहीं होती है ज्ञान से होती है तो यह जो शास्त्रीय धर्मानुष्ठान है इससे भी जो अलग है माने इससे जिसकी प्राप्ति नहीं होगी अधर्म मानी अशास्त्रीय कर्म जो हम लोग करते हैं उससे तो होगा ही नहीं शास्त्रीय कर्म से जब नहीं होगा शास्त्रीय कर्म से कैसे होगा तो जो धर्म से अलग है अधर्म से अलग है कृत कृतमींस होता है कार्य रूप या जगत उसको कृत्य बोलते हैं इससे जो अलग है और अकृत माने कारण रूप जो सूक्ष्म जगत है उससे भी अलग है माने स्थूल जगत हो या सूक्ष्म जगत हो इसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा कैसे इस जगत की सृष्टि होती है पंचभूत से सूक्ष्म पंचभूत है फिर स्थूल पंचभूत होता है ये सब है सृष्टि का रहस्य तो जो हो तो सूक्ष्म जगत है और स्थूल जगत है दोनों से जो आत्मा अलग है भूत माने पास्ट से भी अलग है पास्ट टाइम और भव्य माने फ्यूचर टाइम से भी अलग है उस, इसका इसके अंदर वर्तमान भी इंक्लूडेड है तो जो तीनों समय भूत भविष्य और वर्तमान समय से भी अलग है इसका क्या अर्थ है कालातीत है काल जिसको लिमिट नहीं कर सकता है जैसे अभी है बाद में नहीं रहेगा ऐसी बात नहीं है या भू पास्ट में नहीं था ऐसी बात नहीं है जो सब कालों में समान रूप से वर्तमान है काला अव नहीं है काल के द्वारा समय के द्वारा जिसका स्तुत्व लिमिटेड नहीं है ऐसे आत्मा के संबंध में तदवद उसके बारे में आप मुझे बताइए या प्रश्न करते हैं तब आप बोलेंगे डायरेक्ट बोलेंगे आत्मा का आत्मा का जो स्वरूप है उसके बारे में यमराज बोल रहे हैं न जायते मृतते विपश्चित न यंकुत न बभू वकश्य अजो नित्य शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर यह आत्मस्वरूप का कथन बोलते हैं न जायते मृियते वा विपश्चित जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है न वह उत्पन्न होता है कभी न मरता है न अंकुत्षित बहुव न कहीं से बाहर से आ गया है और न बहुव कषित खुद अपने आप से उत्पन्न होता है बोलते हैं स्वयंभू कहीं से खुद उत्पन्न हो गया उत्पन्न हो का मतलब होने का मतलब स्टार्टिंग हो गया पहले नहीं था उत्पन्न होने स्टार्ट ऐसी बात नहीं है आत्मा सदा है नित्य है तीनों काल में है इसीलिए उत्पन्न होने की कोई बात नहीं है यह एक कह करके सांसारिक वस्तुओं में जो प्रकार के विकार हैं इसका निषेध किया गया है न जायते मृत वस्तु क्या विकार है सांसारिक वस्तुओं में छ प्रकार के चेंजेस हैं। विकार माने चेंज मॉडिफिकेशन, अस्ति, जायते वर्धते विपरिणमते क्षीयते और नश्यते विनाश होता है जैसे एक बच्चा है माता के गर्भ में अवस्थान करता है वो है अस्थि फिर जन्म होता है उसका बाहर प्रकट होता है जायते बॉर्ड जब जन्म ले लिया तो बच्चा धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है उसकी आयु बढ़ती है और उसका कद भी बढ़ता है तो वर्धते लेकिन यह बढ़ना अनलिमिटेड है नहीं एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ता है उसके बाद ग्राफ चेंज हो जाता है बी परिणाम अत कंटिन्यूस बढ़ना ने ग्रोथ नहीं है संसार में किसी भी चीज का फॉर अनलिमिटेड पीरियड उसका ग्रोथ नहीं है सर्टेन पीरियड तक सर्टेन स्टेज तक ग्रोथ है उसके बाद बी परिणाम होता है चेंज उसका ग्राफ चेंज हो जाता है और जब चेंज हो गया तो शी अत उसका डिके शुरू हो जाता है शरीर जो का है उसका क्षय होना शुरू होता है इंद्रियों की शक्ति कम होनी शुरू हो जाती है और जब धीरे धीरे एक क्षय जब अंतिम अवस्था में आ जाता है विनश्यते डिस्ट्रॉय खत्म संसार की जितनी सारी वस्तुएं हैं ये स्टेज है इससे पार करते हैं लेकिन यहां जब बोल दी न जाएतेमियते माने ये छेज जो है आत्मा में एप्लीकेबल नहीं है अब क्यों एप्लीकेबल नहीं है नेक्स्ट में बोलते हैं अजो नित्य शाश्वतो यंग पुरानो नहन्यते हन्यते शरीरे माने या आत्मा अजन्मा है नित्य है इटरनल शाश्वत सदा रहने वाला और पुरानों पुरानों का मतलब होता है पुराना हमारे पूरा आप नव प्राचीन है फिर भी नया है ये कैसे संभव होता है प्राचीन कोई चीज नया तो नहीं रहता है पुराना होता है लेकिन आत्मा पुराना इसीलिए नहीं होता है कि आत्मा में चेंज नहीं है कोई प्राचीन चीज पुराना इसलिए होता है कि उसमें चेंज आ गया तभी पुराना होगा नहीं तो नया ही रहेगा जैसा था वैसा यदि रहे तो पुराना कभी होगा क्या नहीं होगा पुराना तभी होता है जब उसमें चेंज आया हो आत्मा पूरा अभी नव है मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आया जैसा पहले था वैसा अभी भी है इसलिए पुरान बोलते हैं पूरा आप नव न हन्यते हन्य माने शरीर शरीर का नाश हो जाए शरीर का नाश कोई कर दे हत्या कर दे किसी की शरीर का नाश होता है तो शरीर शरीर का हनन होने पर भी आत्मा का हनन नहीं होता है क्यों नहीं होता है शरीर से पृथक आत्मा है आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि शरीर से पृथक हुई आत्मा रहे तो पर भी हनन क्यों नहीं होता पृथक भी रहे तो हनन कर सकते हैं मरण क्यों नहीं होता है सब जो बोले अनादिकाल से हैं और नादिकाल तक रहेंगे कौन सी ऐसी विशेषता है आत्मा में जो एक विकार छह प्रकार के जो चेंज है उनके अंदर नहीं है एक ही विशेषता है आत्मा में जिसके कारण कभी उनका चेंज नहीं होता है कभी नाश नहीं होता है वह है आत्मा निरवय पार्टलेस उसका कोई पार्ट नहीं है अलग अलग एलिमेंट्स और पार्ट्स मिलकर के आत्मा का निर्माण नहीं होगा जिस चीज का पार्ट होता है अवयव होता है उसी का अक्षय अच्छा होता है उसी का नाश होता है और उसी का लिमिटेशन होता है लेकिन आत्मा में अवयव नहीं है आपको कोई पूछेगा आत्मा कौन सी विशेषता यही की बोलना है आत्मा किसी अवयव का कंग्लोमेशन नहीं है आत्मा का पार्ट नहीं है इसीलिए उसका जन्म मृत्यु कुछ भी नहीं है जब पार्ट नहीं है जो कुछ भी अप्लाई होता है विकार, पार्ट्स में अप्लाई होता है इसका पार्ट ही नहीं कहा अप्लाई होगा किसके जन्म होगा तो निरवय आत्मा है और निरवय होने के कारण अनलिमिटेड है जिसका पार्ट्स रहेगा वो लिमिटेड रहेगा इसका पार्ट है बोतल का छोटा छोटा पार्ट पार्टिकल तो इसका इसकी आकृति है लिमिटेशन है लेकिन जो निरवयव है उसका लिमिटेशन नहीं है इसीलिए आत्मा सर्वव्यापी है एट ए टाइम सब जगह विराजमान है ड्यू टू निरवय नेचर तो इस तरह से जिसको अवयव नहीं है आप किसी को मारते हैं तो अवयव पर प्रहार होता है ना आज जब अवयव नहीं है तो प्रहार किस पर करेंगे तलवार किसको काटेगी आग जलाती है किसी अवयवान वस्तु को जिस वस्तु में कोई ने आज नहीं जला सकती है पानी नहीं गला सकता है पानी एक ढेला हो बहुत हार्ड हो उसमें पानी डालिए नरम हो जाता है इसलिए कि उसमें अवयव है आत्मा निरवय है इसलिए बोलते हैं नयेदंती शस्त्रणी नई नंग दहती पावक नये नंगले दंती आप इतनी सारी बातें बताई गई है इसीलिए अप्लीकेबुल है कि आत्मा निरवय है सर्वव्यापी नित्य आत्मा नीरभ्या भैया इसलिए न अन्यते हन्य शरीरे फिर अगले में कहते हैं अनोर अनियान महतो महियान आत्मा अस्य जन्तो ने गुहायम तमक्रतो पश्यति वीत शोको धातु प्रसादात्म महिमानम महात्मा ऐसी जो आत्मा है वो अनु से भी छोटा है अनोर अनियान जितना हम लोग कल्पना कर सकते स्मॉलेस्ट पार्टिकल उससे भी छोटा है क्यों या तो निरवय है अवयव आकृति हो जाती है तो अन और बड़ा से भी बड़ा है महत्वम क्यों यह सर्वव्यापी है जितनी बड़ी वस्तु की कल्पना करें वह जो स्थान में है जिस स्थान में उससे भी बाहर यह है तो बड़ी से बड़ी वस्तुओं से भी यह बड़ी है हनुमान जी जब गए लंका गए तो शीर्षा आई बोले भोजन चाहिए हनुमान जी बोले राम कार्य करना है फिर लौटता हूं तब तो तुम खा लेना तो बोले नहीं नहीं अभी तो भूख लगी अभी भोजन चाहिए हनुमान जी अपना शरीर बढ़ाने लगे सुरसा भी अपना मुंह बढ़ाने लगे जितना मुंह फैलाती हनुमान जी उससे बड़े हो जाते करते करते करते बहुत बड़े हो गए जितना बड़ा संभव है सुरसा हनुमान जी उससे बड़े तो इस संसार में कल्पना कीजिए जितनी बड़ी वस्तु है संपूर्ण ब्रह्मांड की कल्पना कीजिए उससे भी बड़े बड़े आत्मा है सर्वव्यापी है कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां आत्मा नहीं हो इसीलिए बोलते हैं महतो महिला फिर हनुमान जी क्या किए थे जब सुरक्षा बहुत बड़ा मुंह लेकर के खड़ी थी सडनली हनुमान जी एकदम पार्टिकल बन गए मुंह के अंदर घुस गए बाहर आ मां देखो तुम्हारी इच्छा मैंने पूर्ण कर दी है तुम्हारे मुंह में प्रवेश कर गया जो तुम्हारा खा भोजन हो गया अब आज्ञा दो चले गए तो ये अनुर अनियान महतो ये आत्मा अनु से भी छोड़ा और बड़ा से भी बड़ा क्योंकि सर्वव्यापी है आत्मा लेकिन फिर भी इस आत्मा की उपलब्धि कहाँ होती है आत्मा अश जनतो नहीं गुहायाम इस बुद्धि रूपी गुहा में ही आप इस आत्मा की उपलब्धि होगी यहीं पर कहीं बाहर की जरूरत नहीं है शुद्ध बुद्धि पवित्र मन कीजिए आपके भीतर ही आत्मा की अनुभूति हो जाएगी तमक्रतु तम अक्रतु वीत शोको उस आत्मा को जो निष्काम पुरुष है जिनका मन चित शुद्ध है वह उस आत्मा का दर्शन करके मैंने अनुभूति करके चक्षु से जैसा दर्शन के वैसा नहीं उस आत्मा की अनुभूति करके वीत शोक हो जाते हैं शोक रहित तो हो जाते हैं कैसे दर्शन करते हैं धातु प्रसादात महिमानम आत्मानम इस महिमा आत्मा अनुभूति धातु प्रसाद से होती है धातु माने मन है यहाँ मन की प्रसन्नता के द्वारा मन प्रसन्न कैसे होगा मन की सारी अशुद्ध अशुद्धियों को दूर कर देंगे तो मन की प्रसन्नता शांतता प्राप्त होती है और फिर आत्मा की उपलब्धि होती है असरीरंग शरीशु अनवस्थेसु अवस्थितम महाअतम विभुम आत्मा न मीरो जो है अशरीरंग शरीरेशु सभी शरीरों में आत्मा विद्यमान है लेकिन फिर भी आत्मा शरीर नहीं है अशरीरी है अशरीरंग शरीरेशु अनवस्थेशु अवस्थितम जो अनित्य पदार्थ है जगत के जितने इस सब अनित्य पदार्थों के अंदर अवस्थितम नित्य रूप से अवस्थान कर रहे हैं जो अनित्य पदार्थ है उसके अंदर आत्मा जगत की सृष्टि करके उसके अंदर आत्मा परमात्मा अनुप्रवेश कर गए वेद में है तत्सृष्टवा तदेव अनुप्रवेश संपूर्ण जगत में व्याप्त है कोई भी स्थान नहीं है जहां आत्मा नहीं हो जगत परिवर्तनशील है लेकिन उस परिवर्तनशील जगत के पीछे आत्मा सदा वर्तमान है जैसे चलचित्र सिनेमा हॉल में जाते हैं चलचित्र देखते हैं एक के बाद एक सीन आता है बदलता रहता है लेकिन पीछे का पर्दा क्या चेंज होता है सदा अवस्थित है उसी पर्दा पर सब चित्र आते जाते हैं देखते रहते हैं हम लोग लेकिन पीछे पर्दा है इसीलिए चित्र है तो संपूर्ण जगत मानो चित्रवत है इस चित्र के पीछे जो परमानेंट स्क्रीन वही आत्मा है नित्य महान तम विभूम आत्मानम इस महान सर्वव्यापी विभुम मन सर्वव्यापी आत्मा को जान करके धीरो न सोचती जो विद्वान लोग है वह शोक नहीं करते हैं लेकिन यह आत्मा हमारी साधारण बुद्धि से लभ्य नहीं है इसके बारे में पहले ही बता दिया हूं यमराज जी फिर उसी बात को दोहराते हैं न यम आत्मा प्रवचन लभ्यो न मे न श्रुते न यमे वैश तेन लभ्य शेष आत्मा भी ब्रूणते तनु या बुद्धि प्रवचन लेक्चर दे देंगे कोई बहुत लेक्चर दे करके लेक्चरर बन सकता है लेकिन वह ज्ञान सिद्ध नहीं हो है। फिलोस्प, पर सकता है फिलोसफी पढ़ करके बहुत कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाकर के लेक्चर दे सकते लेकिन क्या अनुभूति संपन्न हो सकता है नहीं इसलिए बोलते हैं कि प्रवचन के द्वारा बुद्धि के द्वारा आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है यमे वैसा ऋणुते इसका दो मीनिंग है शंकराचार्य ने एक मीनिंग किया है कि जब साधक गुरु के उपदेशानुसार इस आत्मा को ग्रहण करता है माना आत्मा की उपलब्धि के लिए प्रयास करता है उसी को यह आत्मा उपलब्धि अनुभूति होती है और जो भक्ति संप्रदाय के जो आचार्य है इसके व्याख्या करते हैं कि ईश्वर जिस साधक को ग्रहण करते हैं कृपा करते हैं कृपा करके दर्शन देते हैं उन्हीं को ईश्वर का दर्शन होता है तो दो दृष्टिकोण है तो एक दृष्टिकोण है कि यहां साधक आत्मा का वर्ण करे आत्म उपलब्धि की चेष्टा करे तो आत्मा की उपलब्धि होती है आत्मा का जो स्वरूप है आत्मा उसके समक्ष प्रकट कर देती है तो इस तरह से लेकिन किसको आत्मा का दर्शन नहीं होगा आत्म अनुभूति नहीं होगी इस बात को अगले मंत्र में कहते हैं न अविरतो दुरस्तरिता न शांतो न असमाहित न शांत वह आप अज्ञा प्रज्ञाने एनम अपनुयात जो दुष्चरित से अपने आप को अलग नहीं करता न अविरतो दुश्चरिता दुष्कर्म से अपने आप को पृथक नहीं करता न अशांत न अशांत जो अशांत मन वाला है उसको यह आत्म की उपलब्धि नहीं होगी न असमाहित जो अपने मन को एकाग्र करके आत्मा में अवस्थित नहीं करता उसको भी यह आत्म उपलब्धि नहीं होगी ना शांत मनसह, मन जिसका स्थिर नहीं है चंचल मती है उसको आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी प्रज्ञान एन एवं एनम आपने एक बात बा, एक एकमात्र प्रज्ञा के द्वारा ही प्रज्ञान के द्वारा विज्ञान जी वो बोलिए विज्ञान के द्वारा ही इसकी प्राप्ति होती है यह आत्मा की अभी इसी आत्म तत्व को यमराज एक रूपक के द्वारा समझाएंगे नचिकेता को कठिन है इसके पहले उन्होंने कहा कि आत्मा बुद्धि गुहा में अवस्थित है तो ठीक है लेकिन इसको विस्तार करके स्थूल दृष्टांत दे करके इस गूढ़ आत्म तत्व को समझाते हैं यह रथ का रूपक है आत्मानंग रथिनंग विद्धि शरीर अंग रथ बुद्धिं तु सारथिंग विधि मन प्रग्रह च इंद्रिया है विषयान ते सुगोचरा आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त भोक्ता यह है रूपक इस रूपक में शरीर हमारे पास है स्थूल शरीर है मन है इंद्रिय है मन के ऊपर बुद्धि है और आत्मा है कहा किसका अवस्थान है उसको समझाते हैं अब बोलते हैं आत्मा आत्मानंग रथिनंग बुद्धि जो आत्मा है वो रथ पर सवार जो रथी है वे रथी मानो आत्मा है अब किसी रथ पर रथ तो देखे हैं रथ के ऊपर कोई आदमी बैठा है वह है रथी राजा एक रथ पर सवार होकर के कहीं जा रहा है तो राजा है रथी रथ के ऊपर बैठे तो आत्मा मानो रथ पर सवार रथी है शरीरंग रथ में यह जो हमारा शरीर है यह रथ है इसी के अंदर आत्मा है इसी पर सवार है मान। शरीर जो है रथ है बुद्धिंग तु सारथिंग बुद्धि रथ को चलाने वाला सारथी होता है अर्जुन के रथ को चला रहे श्री कृष्ण श्री कृष्ण सारथी तो हमारी जो बुद्धि है वह मानो सारथी है मन प्रग्रह में और हमारा जो मन है वह लगाम है सारथी के हाथ में लगाम होता है तो मन कहा चलेगा क्या करेगा बुद्धि ऑर्डर जैसा देगा वैसा तो बुद्धि बुद्धि के अंडर में हमारा मन है इसलिए मन मानो लगाम है और इंद्रिया है ना हु हमारी इंद्रियां है वे घोड़े हैं ठीक है लगाम यदि छोड़ दे मन उसको यदि स्वतंत्र कर दे इंद्रियों को तो इंद्रिय चलना शुरू करती है तो इंद्रिया है ना हु तो घोड़े दौड़ते हैं कहाँ दौड़ते हैं मार्ग पर सड़क पर तो सड़क क्या यहां पर जो सड़क है मार्ग है ये विषय बाहरी विषय है ये मानो मार्ग है उसी मार्ग पर धावित होती है हमारी इंद्रिया तो इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं विषय रूपी मार्ग पर चलते हैं यह रूपक है अब इसमें आत्मेंद्रिय मनोयुक्तं भोक्ता इत्याहु मनुष्य अभी सब को मिला देंगे आत्मा है से लेकर के रथ तक जो कुछ है बुद्धि है मन है इंद्रिय है सब को एक साथ यदि मिला देंगे तो यह है सुख दुख का भोक्ता जीव हम लोग हैं हम लोग के अंदर सब है आत्मा भी है इंद्रिय भी है मन भी है बुद्धि भी है सब कुछ है और सुख दुख के भोक्ता हम लोग हैं यहां भोक्ता का मतलब जीव है इसको पृथक करना है इसका विवेक करना है पुरुष प्रकृति विवेक सांख्य योग में उसको बोलते हैं अलग करना है लेकिन यहां पर सबको एक साथ लेंगे तभी यह जीव जीव के अंदर आत्मा भी है शरीर भी है, मन इंद्रिय है अब यहां पर बोलेंगे जो इसमें अविवेकी व्यक्ति कौन है और विवेकी व्यक्ति कौन है यस्तो तो अभिज्ञान वन भवती अयुक्त मन सा सदा तस् इंद्रिया अवश्यनी दुष्टा स्वाव सारथे अविवेकी पुरुष कौन है अभिज्ञानवान भवती जो अविवेकी है अयुक्त न मन सदा युक्त मन नहीं है जन मन पर जिसका कंट्रोल नहीं है ऐसा अविवेकी पुरुष तस इंद्रियानी अवश्य उसकी इंद्रिया बस में नहीं है इंद्रियों को बस में करने के लिए लगाम तो कस के पकड़ना होगा लेकिन यहां मन बस में नहीं है तो लगाम भी बस में नहीं है तो लगाम यदि कस के नहीं पकड़े तो इंद्रिय बस में नहीं है अभी घोड़ा फ्री है जिधर जाना चाहे दौड़ना शुरू कर दे यदि लगाम नहीं पकड़ेंगे उसको कंट्रोल नहीं करेंगे दिशा नहीं देंगे छोड़ देंगे लगाम तो इंद्रिय हमारी इंद्रिया मानो घोड़ा है अपने मन से दौड़ना शुरू कर देती है जिस मार्ग पर चाहे जिस विषय की ओर चाहे दौड़ना शुरू कर देती है तस इंद्रिया अवश्य उसकी इंद्रिया वश में नहीं है कैसे वश में नहीं है जैसे दुष्ट घोड़े सारथी के बस में नहीं रहता है उसी तरह वश में नहीं रहता है लेकिन जो विवेकी पुरुष है जिसका मन पर कंट्रोल है यस्तु तो विज्ञान वन भवती युक्त मन सा वस्यानि तस इंद्रियाणी वश्नि जो विवेकी पुरुष है उसका मन युक्त है मन वश युक्त है वश में है तस इंद्रियाणी व्याणी उसकी इंद्रिय भी वस में है कैसे जैसे अच्छे घोड़े बस में रहते हैं सदअसवा अच्छे घोड़े वहां था दुष्ट आशुआ दुष्ट विकेट यहां विकेट नहीं है गुड हॉर्सेस जैसा कहेंगे जिधर जाने के लिए कहेंगे उधर ही जाएंगे तो सदसुआ वसार थे फिर अभिवेकी की अवस्था का वर्णन है यस्तु अभिज्ञानवान भवतिया मनस का सदा शुचिही न सतत पदम आपन संसारं संसार अधिकती यदि घोरे बस में नहीं है अविवेकी का तो क्या होगा विषयों की ओर दौड़ेगा संसार की ओर दौड़ेगा और जब संसार की ओर दौड़ेगा तो उसका मन ईश्वर में नहीं लगेगा और जब ईश्वर में मन नहीं लगेगा न सतत पदम आप वह परम पद की प्राप्ति उसको नहीं होती है न स तत्पद परम पद तत्पद आप न तो क्या होता है चादि यह जन्म मृत्यु रूपी संसार में बार बार पड़ता है गिरता है यमराज के बस में आ जाते तो यह संसार की गति उसे प्राप्त होती है जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना पड़ता है उसको परम पद की प्राप्ति नहीं होती है इसीलिए इंद्रियों को बस में करना जरूरी है अभी लेकिन जो विवेकी पुरुष है उनकी क्या अवस्था होती है यु विज्ञानवान भवति स मनस्क सदा सुचि सू तत्पदम आपनोति यस्मा भूयो न जायते विज्ञान सारथि यस्तु मन सो शोधुना पारम आपनोति तद परम पदम तो जो विज्ञानी है विवेकी है जिनका मन स मनस्क सदा सुचि जिनका मन अपने वश में है शुद्ध और पवित्र है सतु तत्पद आपने वह परम पद की प्राप्ति कर लेता है यशमात भूयो न जाते जिसके बाद उसको फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है इसलिए भूयो न जाते फिर उत्पन्न होने की जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है विज्ञान सारथी अस्तु चूंकि सारथी विवेकी है मन प्रग्रहान मन जो है कंट्रोल में है ऐसा जो व्यक्ति है जिसका जिसके बुद्धि सारथी रूपी बुद्धि अच्छी है मन भी कंट्रोल में है सो धुना गच्छति वह मार्ग को पार करके आप नोति तद विष्णु परम पदम वह विष्णु रूपी परम पद को प्राप्त कर लेता है यह है रूपक के माध्यम से बताते हैं अब है क्या अभी आत्मा इस इंद्रिय मन शरीर से पृथक है इसको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे इंद्रिय भय परा अर्थे भय परंग मन परा बुद्धि बुद्धि आत्मा महान पर महत परम अव्यक्तम अव्यक्ता पुरुष पर अब देखिए यहाँ पर एक के बाद एक को पृथक करेंगे धीरे धीरे आत्मा तक पहुंचेंगे स्थूल शरीर से लेकर के स्टार्टिंग करेंगे यहां स्थूल शरीर का उल्लेख नहीं है लेकिन स्थूल शरीर की अपेक्षा इंद्रिय जो है श्रेष्ठ है मान श्रेष्ठ का मतलब सूक्ष्मतर है और इंद्रिय भी परा है इंद्रियों के अपेक्षा विषयों को श्रेष्ठ कहा गया है क्यों इंद्रिय विषय के वश में है विषय उसको प्रलोभन होकर अपनी ओर खींच लेते हैं इसीलिए विषय प्रबल है इंद्रियों के अपेक्षा तो इंद्रिय व्य परा अर्था अर्थाह मैंने विषय आ सांसारिक विषय ऑब्जेक्ट्स एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स है माने इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है सुपीरियर है अर्थ व्य परंग मन लेकिन जो इंद्रियां विषयों की ओर भाग रही है उसको रोकने वाला कौन है मन रोक सकता है तो मन तो उससे भी बलवान हो गया उससे भी श्रेष्ठ हो गया इंद्रिया खींच रही इधर विषय इंद्रियों को खींच रही है लेकिन मन उसको रोक सकते हैं तो विषय से भी शक्तिमान मन हो गया इसीलिए बोलते हैं अर्थे व्यापरंग मना, विषयों से भी मन मानो श्रेष्ठ है मनसस्तु सस्तु परा बुद्धि मन को कंट्रोल करने वाला कौन है बुद्धि है जिसके विवेक जिसके जिस बुद्धि में विवेक है वही मन को कंट्रोल कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता अविवे की पुरुष मन को कंट्रोल नहीं कर सकता है इसलिए मन को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है तो बुद्धि मानव मन से भी श्रेष्ठ है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं और श्रेष्ठ कहकर के एक दूसरे से पृथक दिखा रहे हैं कि देखो यह इंद्रिय से मन अलग है श्रेष्ठ है मन से बुद्धि अलग है ये पृथकता दिखा रहे हैं पृथकता इसीलिए दिखाएंगे धीरे धीरे आपको बताएंगे सबसे अलग आत्मा है हमारा जो तो मनसस्तु पर बुद्धे, बुद्धे महान आत्मा बुद्धे आत्मा महान पर है इस बुद्धि से भी जो महान आत्मा श्रेष्ठ है अभी यह महान आत्मा क्या है यह सुप्रीम सेल्फ नहीं है ये महान आत्मा का मतलब रहता है यूनिवर्सल बुद्धि अभी हर व्यक्ति के पास हमारे पास आपके पास सबके पास इंडिविजुअल इंटेलेक्ट है है कि नहीं इस सब इंडिविजुअल इंटेलेक्ट को मिला करके सबकी जो बुद्धि है उसको मिला देंगे तो समी बुद्धि होगी क्या बोलेंगे बुद्धि, यूनिवर्सल इंटेलेक्ट वही यूनिवर्सल इंटेलेक्ट यहां महान आत्मा कहा गया है तो इंडिविजुअल इंटेलेक्ट से महान आत्मा बड़ी है श्रेष्ठ है ठीक है जो पूरे विश्व को कंट्रोल कर रहे हमारी बुद्धि तो केवल मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूं लेकिन यूनिवर्सल इंटेलैक्ट सबको पूरे विश्व को कंट्रोल कर रहा इसीलिए यहां पर महान आत्मा पड़ा है अब महान आत्मा पर क्या क्यों ले गए बुद्धि तो लिमिटेड है धीरे धीरे लिमिटेडनेस से अनलिमिटेडनेस की ओर आपको ले जा रहे हैं इसीलिए इंडिविजुअल बुद्धि से यूनिवर्सल इंटेलेक्ट सम बुद्धि पर ले गए हैं यहां पर सुती ले जाती है धीरे धीरे आपको एलिवेट कर रहे हैं और महता परम अव्यक्तम समी इंटेलेक्ट जो है उससे भी बड़ा है अव्यक्त अनमैनिफेस्टेड दिस प्रकृति एक तो मैनिफेस्टेड प्रकृति है और अनमैनिफेस्टेड प्रकृति है वह उससे भी श्रेष्ठ है श्रेष्ठ क्यों कहते हैं उसको कॉज से इफेक्ट आता है ठीक है ना कॉज यदि नहीं रहे तो इफेक्ट कहां से आएगा तो अव्यक्त प्रकृति है व्यक्त प्रकृति का कारण है कॉज है और जो जितना सूक्ष्म होता है वह उतना श्रेष्ठ होता है उच्चतर होता है तो अनमेनिफेस्टेड प्रकृति जो है यह यूनिवर्सल इंटेलेक्ट है उससे भी श्रेष्ठ है अब चलिए अव अनमेनिफेस्टेड प्रकृति गई संपूर्ण विश्व की उससे भी आत्मा पृथक है अव्यक्तात् पुरुष पर उससे भी आत्मा श्रेष्ठ है अलग है श्रेष्ठ जब बोल दिए तो इसका मतलब अलग है पृथक है तो उससे भी आत्मा पृथक है और उससे भी श्रेष्ठ है उससे भी महान है तो आपको आत्मा का अवस्थान कहा पर है समझ लीजिए संपूर्ण चराचर जगत और व्यक्त और अव्यक्त के भी ऊपर जो आत्मा का अवस्थान है वह आत्मस्वरूप आप है यह आत्मस्वरूप का ज्ञान इसके द्वारा बोलते हैं यह जो आत्मा संपूर्ण सृष्टि के ऊपर है पड़े हैं वह आत्मा ये सर्वेश भूतेश प्रकाश ते दृश्य ते तो अग्रगया बुद्धिया सूक्ष्म या यह जो आत्मा है इसकी तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं तो कैसे हम उसको देख सकते हैं धारणा कर सकते हैं हमारी बुद्धि उससे भी बड़े यूनिवर्सल इंटेलैक्ट उसके बाद अभ्यक्त उसके बाद आत्मा कहा पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे इसलिए बोलते ऐसा सर्वेश भूतेश सभी प्राणियों के अंदर गुड़ो गान रूप से अवस्थित आत्मा न प्रकाशते दिखाई नहीं देते हैं भगवान श्री राम कृष्ण देव कहते हैं जो ईश्वर हाथ में एक लालटेन लेकर के लालटेन का मतलब कौन सा लालटेन आजकल का लालटेन नहीं आजकल का लालटेन में गिलास है चारो ओर प्रकाश वैसा नहीं गांव में लोग दीपक जलाते हैं और उसका एक साइड मुंह रहता है उसके अंदर दीपक है प्रकाश एक ही साइड निकलता है आप लोग जो देखे होंगे पहले गार्ड के हाथ में रहता था ट्रेन में लैंड रहता था ना गार्ड के हाथ में उसका मुंह एक साइड है और एक साइड से प्रकाश देखते हैं तो श्री रामकृष्ण देव वो गार्ड के लैंड का दृष्टांत देके कहते हैं ईश्वर के हाथ में मानो वही लैंड है और उस लैंड से संपूर्ण जगत को देख रहे हैं लेकिन जगत जिसके हाथ में लैंटर्न है उसको नहीं देख रहा है यदि हम लैंटर्न से लेकर कैसे देखें आप सब सबको देख लेंगे आप लोग नहीं देखे मैं तो अंधेरे में रहूंगा क्योंकि उसका मुंह एक ही ओर है प्रकाश एक ओर जा रहा है पीछे तो नहीं आ रहा है तो संपूर्ण जगत को परमात्मा देख रहे हैं उनके हाथ में ठाकुर बोलते वो लैंड है एक मुखी लेकिन आपको परमात्मा को देखना है तो श्री रामकृष्णदेव बोलते बहुत सहज उपाय है कि ईश्वर से बोल दो कि भाई तुम्हारा जो लेंटेंट तुम्हारे हाथ में अपनी ओर कर दो उसका डायरेक्शन चेंज कर दो परमात्मा को आप देख लेंगे जो लेके हाथ में है उसका जो डायरेक्शन है चेंज कर कर देना है तो अभी है कि जो आत्मा गुड़ है गहन है हमारे हृदय में हम लोग देख नहीं पा रहे है लेकिन आत्मा देख रहे हैं सब कुछ हम क्या कर रहे हैं उनको मालूम है साक्षी है सब देख रहे हैं लेकिन उनको भी देखना है कैसे दृश्य अग्रया बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी हमारी बुद्धि यदि सूक्ष्म हो जाए सटल हो जाए फाइन हो जाए तब हम देख सकते हैं लेकिन कैसे फाइन होगा सटल जब शुद्ध हो जाएगी बुद्धि जब तक शुद्ध बुद्धि नहीं होगी तब तक बुद्धि ट्रांसपेरेंट नहीं होगी या जब ट्रांसपेरेंट नहीं होगी तो उस बुद्धि में आत्मा का रिफ्लेक्शन नहीं होगा इसलिए ट्रांसपेरेंट करना है उस यही है इसको सूक्ष्म करने का अभी पांच मिनट का समय बचा है यहाँ पर श्रुति कहती है परांच पर नश्य देर प्रत्येगात्मा अवृत शक्षु अमृत तुम इच्छन हम लोग आत्मा को क्यों नहीं देख रहे हैं इसका कारण बताते हैं हमारी इंद्रियां जो है बहिर्मुख है पराण बाहर की ओर देखने वाले सबसे मैं हम अपनी इंद्रियों से बाहर की वस्तुओं की उपलब्धि करते हैं तो पराण चिखानी स्वयं परमात्मा ने विधाता ने हमारी इंद्रियों को बहिर्मुख बना करके मानो इसका इसको व्यतीणत हिंसित कर दिया माने इसका नाश कर दिया यदि अंतर की ओर देखने वाली इंद्रियों का स्वभाव रहता तो अंदर में बुद्धि गुफा में अवस्थित जो आत्मा उसको देख लेते लेकिन इसको तो बाहर मुख बना दिया इसीलिए तस्मा परांग पशी आत्मा ने बाहर तो देखते हैं लेकिन अपनी आत्मा को नहीं देखते हैं जो अंदर में अवस्थित है लेकिन कश्य धीर प्रत्येक आत्मा निक्षत कुछ ऐसे धीर पुरुष बुद्धिमान विवेकी पुरुष है जो अपने हृदय की आत्मा को की देखने की इच्छा करते हैं और बाहर के वस्तुओं से अपनी दृष्टि को बंद कर लेते हैं आवृत चक्षु क्लोज आइज बाहर की वस्तु को हमें नहीं देखना है अमृत तत्व में क्षण जो अमृत तत्व रूपी आत्मा हमारे अंदर अवस्थित है उनको देखने के लिए उनके अनुभूति करने के लिए बाहर की वस्तुओं के ऊपर अपनी दृष्टि को आवृत कर लेते हैं प्राचकाम वाला लेकिन जो लोग है वो आवृत शक्षु नहीं होते हैं बाहर अपनी दृष्टि को बहर मुखी रखते हैं पराचकामान आमान वाला बाहरी जो काम हैं उसको ही देखते रहते हैं ते मृत्यु पाशम उसका परिणाम क्या होता है जो मृत्यु का जो बिछाया हुआ जाल है संपूर्ण जगत उसमें फंस जाता है ते मृत्यु यंति बीतस्य पासम अथ धीरा विदित्वा ध्रुवम और ध्रुवेशु यह न प्रार्थयन्ते, लेकिन जो विद्वान विवेकी पुरुष है अमृतत्व को जान करके इस अनित्य संसार में जो ध्रुवम और ध्रुवेशु जो अनित्य संसार में जो ध्रुव नित्य पदार्थ परमात्मा है उसको प्राप्त करके जगत की प्रार्थना जगत की चाह नहीं करते हैं यह है आत्म उपलब्धि की अवस्था अशब्दमस्पर्शम अव्ययम तथो अर्षंग नित्यम व नित्यं चयत अनाद अनंत महत पर ध्रुव नीचा यत मृत्यु मुखात प्रमुच्य जो आत्मा अशब्दम है शब्द के जो है अशब्दम माने क्या शब्द ग्राह्य नहीं है हमारे पास शब्द को ग्रहण करने की जो इंद्रिय है उसके द्वारा ग्राह्य नहीं है उसको अशब्दम बोलते अस्पर्शम जिसका स्पर्श नहीं कर सकते हैं हमारे स्पर्श इंद्रिय के द्वारा उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं और आंखों से जिसको नहीं देख सकते हैं अव्ययम अविनाशी जो है अरसंग जीववा के द्वारा जिसका टेस्ट नहीं ले सकते हैं माने सभी इंद्रियों के जो परे आत्मा है वह नित्यम अगंधवत उसको उसका स्मेल ना इंद्रिय के द्वारा उसका ग्रहण नहीं कर सकते हैं अनादिंत महत परंग ध्रुवम जो अनादि है अनंत है महान है परंग है और ध्रुव है सदा अवस्थान करने वाले ऐसे आत्मा को जान कर के मृत्यु मुखात प्रमुखते मृत्यु के मुंह से बच जाते हैं जमराज उनको पकड़ नहीं सकता है मृत्यु के मुंह में वही पड़ते हैं जो अविवेकी पुरुष हैं, जो संसार की कामना करते हैं आत्मा की कामना नहीं करते हैं इसीलिए ऐसा जब मनुष्य शरीर मिला दुर्लभ हम तिर तत् देवानुग्रह तो ये जो मनुष्य शरीर मिला मुक्ति की इच्छा आत्मानुभूति की इच्छा उंगी और सदगुरु भी प्राप्त हुए तो हम लोगों का कर्तव्य है ऐसे महान आत्मा की अनुभूति करना इस अनित्य जगत के पीछे अनितम असुकम लोकम इम प्राप्य भजत सुम श्री कृष्ण बोलते हैं इस अनित्य जगत को प्राप्त करके इसके पीछे मत दौड़ो मेरी प्राप्ति करो श्री कृष्ण बोलते हैं आत्मा की परमात्मा की प्राप्ति करो इसीलिए यह आह्वान श्रुति यहाँ करती है जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुराश धारा निशिता दुरया दुर्गम पत तत्कवती हे मानव उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर सदगुरु के चरणों में बैठ करके उस आत्मा की प्राप्ति करो यद्यपि यह प्राप्ति धारा दुरा की पर चलने के समान है लेकिन पीछे मत हटो आगे बढ़ो दुर्गम पथ जरूर है लेकिन इस पथ पर तुम चलते हुए तुम इस आत्मा की प्राप्ति करो तभी तुम्हारा मनुष्य जीवन प्राप्ति सफल और सार्थक होगा इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ ओम शांति शां शाँति हरि ओम ओ तत्सम कृष्णापण मत जननीम शारदा देवी रामकृष्ण जगदगुरूं पाद प्रणमामि प्रणमा उपनिषद आप जिस उपनिषद विषय वस्तु वही है आत्मज्ञान लेकिन की को विशेष स्थान दिया गया क्योंकि इसकी रचना में शब्दों में इतनी सहज शब्दों में इतनी सुंदर गुण तत्व का प्रकट किया महाराज भी तीन दिन में इतनी सुंदर हम सबको समझाया बहुत सरल शब्द में इसलिए महाराज के प्रति हम लोग बहुत आभारी हूं स्वामी जी कट के बहुत ही महत्व दिए थे बताए थे इसका एकमात्र जो नचिके कैसे प्राप्त किया उसका क्या था वो क्या बड़े साधक था पूर्व पूर्व जन्म में क्या हुआ मालूम नहीं है लेकिन उन्होंने जब ये यात्रा जब शुरू किए वो एक सिर्फ एक बालक थे लेकिन उनके अंदर ऐसे गुण था जो स्वामी जी बताते थे ये श्रद्धा श्रद्धावान लबते ज्ञान श्रद्धा एकमात्र चीज है एवं श्रद्धा श्रद्धा के बहुत बहुत तरीका व्याख्या है बहुत तरीका अर्थ निकलता है लेकिन श्रद्धा हम सब समझ सकते हैं आस्तिक बुद्धि जब यात्रा शुरू करते हैं जब पहले आते हैं हमको बताए क्या अरे बोलो तो भगवान कहा है बोल नहीं पाते है लेकिन आस्तिक बुद्धि अंदर अंद्र, संस्कार की नाते किसी तरह परंपरा के फैमिली के या बचपन से आने के कारण में किसी वक़्त एक बार मन में जन्म ले लिया उसकी पकड़ के उसकी माध्यम में उसकी अटूट रख रख के हम लोग आगे चल पाए इसलिए स्वामी जी ने कहा नचिकेता के जीवन में विशेष इसलिए वो बहुत बार बहुत जगह में युवकों के बारे में नचिकेता की बात करते थे। इतनी सुंदर जीवन उनकी श्रद्धा के माध्यम में कहा पहुंच गया जीवन का सब कुछ समझ पाया नचिकेता तो कुरदार बुद्धि भी बहुत ही उनका सोच विचार भी था जिसे ठाकुर बता दे देना वो राजा के पास आपकी मालिक के पास उनका क्या कह दूसरी किसी को पूछने का जरूरत नहीं है उनके पास एक बार पहुंच वो सब बता देता क्या क्या है इसलिए वो बाकी सब में उनका इंटरेस्ट नहीं है उनके पास सीधा गया आपका मैं पकड़ लूंगा आप सब हो जाए बहुत सारे उदाहरण टाकुर देते थे मालिक जी किसी को कोई बार लेना था बोला मैं मेरा पोता के साथ सोने थाला में खाना खा लू मैंने उसका वो भी संपत्ति की भी मांग लिया उसका लड़का पुत्र संतान की भी मांग लिया उसका संतान की मांग लिया वो लंबा लंबी आयु की भी मांग लिया सब कुछ एक साथ नजी के जो जानते थे इधर उधर मेरा ऐसे मांगने की जरूरत नहीं है मैं असल चीज प्राप्त करूँ उसके माध्यम से सब आ जाएगा मैं मृत्यु के जो अधिक्रम कर लो क्या बचेगा सब तो मेरा आ ही जाएगा इसलिए वो असल चीज की प्रति उसका नजर गया इसलिए वो क्या था हम सब बहुत सुंदर तीन दिन ये प्रवचन सुने बहुत ही लाभान्वित हुए फिर भी महाराज के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि हम लोगों लोग के प्रशिक्षण केंद्र में बहुत सुंदर इसकी चैंटिंग सिखाते थे मैं एक दोस्त लोग आपके सुनाता हूँ वो शबई वाज सर्व श्रव सर्वेद नचिकेता नाम पुत्र आस ऐसे मैंने पूरी कटोप्रम लोग बस सुंदर तरीके चंटिंग करना भी सिखाते हैं हैं वैसे दिन की याद आ जाते हैं। आज के साथ बैठ बैठ के तो बक्से मैंने हुआ ये भी हुआ धीरे धीरे साल की सब कार्यक्रम सब खत्म होता जा रहा है लेकिन पंद्रह तारीख से तो नया साल हम लोग बंगला नया साल के भी बहुत मानते है उसी समय भी नया आता है, हम एक साथ आ जाता है सब सब यही इस साल अच्छी तरह बिताया अगले साल भी ज्यादा से सत्संग में भगवत चिंतन में ऐसे ऐसे कुछ कार्यक्रम में बिताएं, इस सब के लिए ठाकुर महा स्वामी के चरणों में प्रार्थना के साथ मेरा वाणी की विराम देता हूँ श्री राम अर्पण नमस्तों